बेस्ट कीमती उपहार ओ हैंडरी तीन बार डेला ने अपने बचाए हुए पैसे गिने एक डॉलर सत्तासी सेंट सिर्फ इतने कल क्रिसमस था वो बेचारी अब क्या करे फिर वो आठ डॉलर हफ्ते किराए वाले गंदे से कमरे की दीवान पर लेटकर रोने लगी डेला डिलिंगम जेम्स डिलिंगम नीचे सीढ़ी के पास उनका लेटर बॉक्स था लेटर बॉक्स चंगा था उसके ऊपर एक कार्ड चिपका था मिस्टर जेम्स डिलिंगम जब जेम्स हर हफ्ते तीस डॉलर कमाता था तब उन्होंने कार्ड पर डिलिंगम लिखा था अब पर अब क्योंकि उसे सप्ताह में सिर्फ बीस डॉलर ही मिलते थे इसलिए तो अब सोने की घड़ी और दूसरे थे त्यौहार था बहुत बचाने के बाद भी डेला जिम के उपहार के लिए सिर्फ एक डॉलर सत्तासी बचा पाई थी डेला ने अपने सुंदर बालों को सवार फिर जब वो सीढ़ी खड़ी हुई तो उसकी आंखों से कुछ आंसू नीचे कालीन पर टपके। फिर अपनी स्कर्ट को घुमाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरी अब उसकी आंखों में चमक थी जल्द वो सड़क पर आगे बढ़ रही थी क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? मैं बाल खरीदती हूँ पहले मुझे अपने बाल दिखाओ मैं तुम्हें बीस डॉलर दे सकती हूँ आप जल्दी से बाल काटें और मुझे फटाफट पैसे दें अगले दो घंटों तक डेलर दुकानों के चक्कर काटती रही और जिम के लिए उपहार खोजती रही अंत में उसे सही उपहार मिला घड़ी की एक सुंदर चेन वो देखने में बहुत सोफियानी थी जिम को बहुत पसंद आएगी पर वापिस लौटने के बाद डेला लगातार अपने बालों को घुंघराला बनाने की कोशिश करती रही फिर मुझ जिम मुझे कत्ल कर देगा पर इसके अलावा मैं और भला कर भी कह सकती थी शाम को सात बजे उसने कॉफी बनाई और फिर खाने का बर्तन स्टोव पर चढ़ाया तभी डेला को सीढ़ियों पर जिम जिम के कदमों की आवाज़ सुनाई थी ये भगवान काश मैं उसे अभी भी सुंदर दिखूँ जिम दरवाजे पर एक छण छिटका उसने डेला को घूरा फिर जिम कृपया मुझे इस तरह से मत देखो मेरे बाल जल्द ही दोबारा बढ़ जाएंगे तुम्हारे लिए क्रिसमस का उपहार खरीदने के लिए मुझे अपने बाल बेचने पड़े जिम कुछ बोला नहीं वो एकदम शब्द लग रहा था तुमने अपने बाल कटवा दिए जिम मेरे साथ अच्छा सलूक करो मैंने बाल तुम्हारे लिए ही कटवाए शायद मेरे सिर के बालों को गिना जा सकता है पर कोई भी तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का मोल नहीं आ सकता डेला मुझे गलत मत समझो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा जब तुम पैकेट खोलोगी तो तब तुम समझोगे कि मैं इतना आश्चर्यचकित क्यों हुआ डेला ने पैकेट की डोर और कागज को जल्दी से खोला अचानक उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकली पर दूसरे ही क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिम डेला के लिए बालों को सजाने के लिए दो कंघियां लाया था वो कछुए के खोल की बनी थी कंघियों का रंग डेला के बालों से बिल्कुल मैच करता था डेला ने उन कंघियों को एक महंगी दुकान के शोरूम में देखा था उन्हें देखकर उसका मन ललचाया ललचाया जरूर था पर उन्हें खरीदने की उसकी दूर दूर तक कोई कुवत नहीं अब वो महंगी कंगियाँ उसकी थी पर उसके बाल गायब थे पर जिम ने अभी तक डेला का खरीदा उपहार नहीं देखा था जिम को उपहार देते हुए डेला बहुत खुश और उत्साहित लग रही थी मैंने तुम्हारे लिए कोई फालतू उपहार नहीं खरीदा है जिम अब तुम्हें अपनी घड़ी को रोजाना सौ बार जरूर देखना होगा डेला हम अपने अपने क्रिसमस के उपहारों को कहीं छिपा रख देते हैं तुम्हारे लिए कंगियाँ खरीदने के लिए मैंने आज अपनी सोनी की घड़ी पेश डाली यह कहानी प्रेमियों के एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम को दर्शाती उन्होंने एक दूसरे के लिए उपहार खरीदने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज बेची अंत